जब रेल गाड़ी आबो रोड स्टेशन पर पहुँची सवेरा हो चुका था। स्टेशन के बाहर माउंट आबो जाने के लिए बसें तैयार खड़ी थी। अपना सामान लेकर हम एक बस में जा बैठे। पर शायद ऋतु समाप्त हो चुकी थी रास्ते में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी बस जैसे-जैसे ऊपर जैसे चढ़ने लगी गर्मी कम होती गई पिंट आबू समुद्र तल से लगभग सत्रा सो मीटर उचा है उपर पहुचकर आबू की शी तलहवा से रास्ते की सारी थकान दूर हो गई और हरी भरी पहाड़ियों को देख कर मन प्रसन्न हो गया बस से उतर कर हम चाय पिने बैठे वहां और लोग भी थे वे भी आबू के दर्शनीय स्थानों को देखने आए थे पूछताछ करने पर उनमें से एक ने बताया कि वैसे तो इस पहाड़ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं पर यहां के मुख्य आकर्षण है दिलवाड़ा के जैन मंदिर आप पहले इन्हें ही देखिए दर्शकों के लिए ये मंदिर 12 बजे खुलते हैं अभी काफी समय है इस बीच आप नक्की ताल भी देख सकते हैं नक्की ताल अधिक दूर नहीं है हम नक्की ताल देखने चल दिए ताल क्या यह तो एक अच्छी खासी झील थी ताल में एक और सीढ़ियां बनी हुई थी कुछ लोग सीढ़ियों पर स्नान कर रहे थे और कुछ ताल के गहरे पानी में तैर रहे थे हमने ताल के किनारे एक पेड़ के नीचे भोजन किया फिर दिलवाड़ा के मंदिर देखने चल दिए वाड़ा में कई जैन मंदिर हैं इन में दो मुख्ये हैं एक नेमिनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूत्रे पर बना हुआ है मंदिर बाहर से देखने में तो इतना अकर्शक नहीं लगा पर अंदर जाकर तो हम चकित ही रह गये। मंदिर की वाता वरण में शान्ति थी। भगवान नेमिनाथ जी की सोनिक मूर्ति जगमगा रही थी। नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर धंकर आदेनाथ जी का मंदिर है इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाईयों ने सन बारासो तीस के लगभग बनवाया था नेमिनाथ जी के मंदिर की अपेक्षा यह मंदिर बहुत बड़ा और आकर्षक है सारा मंदिर संगमरमर का बना हुआ है मंदिर के मुख्य भाग में संगमरमर की कलाकृतियों का सौंदर्य और भी खिल उठा है ऐसा लग रहा था मानो हम किसी और ही दुनिया में आ पहुंचे हों मंदिर की दीवारों छतों और स्तंभों पर सुंदर-सुंदर मूर्तियां हैं कहीं तीर्थंकरों की कहीं अन्य देवी देवताओं की वहां तरह-तरह के भारतीय वाद्य और राग रागनियों की आकृतियां भी बनी हुई हैं इनके अतिरिक्त विभिन्न पशु पक्षियों की मूर्तियां भी हैं इन सभी मूर्तियों और आकृतियों को देखकर ऐसा लगा मानो वे अभी बोल उठेंगी मंदिर की छत पर निगाह जाते ही आंखें वहीं गड़ गईं छत में संगमरमर की इतनी बारीक खुदाई इतनी सुंदर नक्काशी क्या कहीं मिलने संभव है यहां तो मानो पत्थर में प्राण भर दिए गए हैं मूर्तियों के आभूषणों को देखकर कौन कह सकता है कि ये पत्थर के बने हैं एक-एक मूर्ति एक-एक फूल एक-एक कली एक-एक बेल सजीव जान पड़ती है मैंने मन ही मन उन कलाकारों को प्रणाम किया, जिन्होंने पत्थर की ऐसी सजीव और सुन्दर कलाक्रत्यों का निर्मान किया था। मुखे मंदिर के आंगन से बाहर निकल कर हम एक बरामदे में पहुँचे। यहां दिवार में एक ओर से दूसरी ओर तक छोटे-छोटे मंदिर बने हैं। इन में जैन तीर धंकरों की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियां स्थापित हैं। सभी मूर्तियां संग्मर्मर की हैं। आश्चर्य और प्रशंसा से इन कलाकृतियों को देख रहा था उसने कहा भैया जरा इन मूर्तियों को देखो इन आभूषणों फूल पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो कोई भी दो कलाकृतियां एक सी दिखाई नहीं देती मैंने ध्यान से देखा रमेश की बात ठीक थी सभी कलाकरेतियां एक दूसरे से भेन थी। कलाकारों ने कितनी लगन और कितनी परिश्रम से इनका निर्माण किया होगा, फिर कितनी कुशलता से इन्हें जगह जगह लगाया होगा। ये वास्तों में प्रशंस निये है। रमेश से कहा सोचो तो रमेश आज से 800 वर्ष पहले ना तो पक्की सड़कें थीं ना मोटरे ना रेलें और ना बड़े-बड़े पत्थरों को उठाने वाली मशीनें तब किस तरह इतना सारा संगमरमर देश के दूर-दूर भागों से इस ऊंचाई तक लाया गया होगा बात यह है कि मनुष्य लगन और परिश्रम से सब कुछ कर सकता है इनको बनाने वालों के मार्ग में विघ्न बाधाएं तो अवश्य आई होंगी पर मनुष्य ने विघ्न बाधाओं से हार कब मानी है पाड़ा के जैन मंदिर अभी आप सुन रहे थी ये कारिक्रम विशे संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे कारिक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर कलाकार कनक लता दोनेंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्मान सहयोग, दावु दयाल चतुर्वेदी, तथा निर्मान एवं प्रस्तुती, वंदिना अरिमर्दन।